नमस्कार आज 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है गीतार्थ संग्रह पढ़ने के क्रम में अंतिम अध्याय का अध्ययन कुछ सप्ताहों से जारी है और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं श्रीमद गीता का जो अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय वह अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है पिछले कुछ सप्ताहों में हमने जाना कि भगवान अंतिम रूप से अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे करें युद्ध की तैयारी कैसी होती है एक तो तैयारी होती है कि हम अपने औजारों को परख लें अपने धनुष को देख लें तीरों को देख लें कि वो ठीक से काम कर रहे हैं अपने तलवारों को ठीक कर लें और दूसरी तैयारी होती है कि उस युद्ध से होने वाली विभीषिका के बीच हम अपने धर्म की भी रक्षा कर सकें अपने परलोक की भी रक्षा कर सकें और साथ हम जो करें उसमें हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकें ये जो दूसरा उद्देश्य है उसी उद्देश्य को लेकर श्रीमद भागवत गीता का भगवान ने जो ज्ञान दिया युद्ध क्षेत्र के बीच में उसका यही उद्देश्य था कि अर्जुन जो इस युद्ध से इनकार इनकार कर रहा था कि मुझे अपने इन रिश्तेदारों से युद्ध करके क्या मिलेगा इन सबको मार कर मैं कौन सा राज भोगूंगा इस तरह वो युद्ध से प्लान करने के मानसिक स्थिति में आ गया था भगवान ने उसे ज्ञान दिया ज्ञान न केवल इसलिए दिया कि वो अपने कर्तव्य से विमुख न हो लेकिन इसलिए भी दिया कि उस कर्तव्यों के करते वक्त वो कर्म फलों से भी मुक्त रहे ये बड़ी विशिष्ट बात है कि हम जीवन में जो काम करते हैं उनमें कर्म फलों से मुक्त रहना एक बहुत बड़ी कलाकारी हम सब जो कर्म करते हैं उनके परिणाम में हमें और जीवन मिलते हैं और और जीवन में हम फिर और कर्म करते हैं और उससे फिर हमको और जीवन मिलता है इस तरह हमारा कर्म का खजाना कभी खाली हो ही नहीं पाता हम जितने कर्म को भुगतते हैं उतने नए कर्म हमारे खजाने में शामिल हो जाते हैं इनका ही नाम संचित कर्म है। ये संचित कर्म हमें इस जीवन और आने वाले जीवनों में जन्म मृत्यु जरा वृद्धि जरावस्था मृत्यु इन सबके दुख कष्ट भुगतने को मजबूर कर दे इन्हीं सबको समझने के लिए इनका रहस्य अगर हम समझते हैं तो हम उस कला से उस समझदारी से व्यवहार कर सकते हैं कार्य कर सकते हैं जब युद्ध जैसा कार्य भी हम अगर उस समझदारी से करने की क्षमता रखते हैं तो बाकी दैनिक जीवन के कार्य को अधिक कठिनाई नहीं है भगवान ने उस चरम परिस्थिति में कर्म फल से मुक्त रहने का तरीका बताया है जो हर परिस्थिति में संसार की हर स्थिति में लागू होता है कोई दिन शायद ऐसा जाएगा जब हमारे हृदय में दुविधाएँ नहीं होती हमारे मन में संशय होते हैं दुविधाएँ होती हैं निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ये समस्त कठिनाइयाँ में जो रजोगुण हैं उसकी वजह से होती रजोगुण असमंजस पैदा करते हैं कन्फ्यूजन पैदा करता हम निर्णय लेने की क्षमता में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। पाते हैं हम क्या निर्णय लें इसी स्थिति में क्या करें सत्गुणी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक स्वच्छता होती वो निर्णय लेने के लिए प्रसन्नता से तत्पर होता उसे मालूम है कि क्या उचित है क्या अनुचित इसलिए सत्युगुणी बुद्धि का गुण जो हमने पिछले कुछ सप्ताहों में पढ़ा था तो सत्यगुणी बुद्धि वो है जो किसी भी असमंजस से परे है क्या करना है क्या नहीं करना है कब करना है कब नहीं करना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है इनके बारे में उनके हृदय में एक सत्यगुणी व्यक्ति के हृदय में ये बात बड़ी स्पष्ट होती है आप संसार में कई उदाहरण देखेंगे कठिन परिस्थितियों में लोग उनसे परामर्श करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन रजोगुणी व्यक्ति वो होते हैं जो हर चीज़ को एक संसार की नज़र से देखते हैं ऐसा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा क्योंकि उनकी नज़र निर्णय लेने के पहले उस होने वाले सांसारिक प्रभाव पर भी होते हैं तो उस निर्णय से हमारे संसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरी पत्नी को कैसा लगेगा बच्चों को कैसा लगेगा मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे समाज में मेरी स्थिति का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह से हमारा निर्णय हमेशा असमंजस में होता है और जो तमोगुणी मानसिकता का व्यक्ति है वो सदैव मोहित और भ्रमित होता है उसके निर्णय न तो कोई समाज में किसी तरह मान्य होते हैं न उसके निर्णय से कोई लोक या परलोक सुधरता है न इस संसार में वो कीमत रखता है ना परलोक में कोई कीमत रखता है वो सदा भ्रमित मोहित होता है क्योंकि उसके हृदय में न संसार के कल्याण की कोई भावना होती है न अपने स्वयं के कल्याण की कोई भावना होती है इसलिए उस भ्रमपूर्ण मोहित स्थिति में लिए गए समस्त निर्णय उसे उस स्थिति में पहुँचा देते भगवान जहां कहते हैं कि वो और अंधेरे गर्त में चला जाता जहां उसके कर्मफल उसे और गहराई से जगड़ लेते लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति उस जगह खड़ा है जहां पर वो ज्ञान पाने के लिए उपयुक्त है ज्ञान उसको जब अगर दिया जाए तो वो आसानी से ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन में उसका निर्वाह कर सकता छोड़ने को ये सतगुण भी छोड़ने को क्योंकि तीनों गुण मनुष्य को कर्म फल देने को तत्पर है पुण्य फल देने को भी अगर तत्पर है तो पुण्य भी एक बेड़ी है पाप बेड़ी है अगर लोहे की तो पुण्य बेड़ी है सोने की पुण्य से भी आपको बचना है पाप से भी बचना है कभी प्रश्न उठता है कि पुण्य से क्यों बचें ये तो अच्छा काम है अच्छा काम करने की मनाई नहीं पर पुण्य संग्रह करने की मनाही है ये अजीब सी बात सुनाई देती कभी कभी कि इसको कैसे करेंगे करने के पीछे हम जो आशय होता है किसी भी क्रिया के प्रति हमारा जो आशय होता है वो आशय ही कर्मफल तय करता है या ये तय करता है कि इसका कोई कर्मफल नहीं हो तो हमारा आशय किसी कार्य के प्रति या उसके पीछे क्या रहा है कि कार्य का जो प्रकट स्वरूप है वो कर्म फल तय नहीं करता। जैसे युद्ध में तो सब लड़ रहे हैं सब एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कर्म फल में जकड़े जाएंगे कई ऐसे हैं जो उस युद्ध से ही मुक्त हो जाएंगे तो मुक्ति की राह किसी कर्म से नहीं जाती वरन उस कर्म के पीछे छिपे हुए आशय से जाते तो वही तैयारी भगवान कृष्ण अर्जुन को करा रहे हैं और उसका जो अंतिम स्टेज है अंतिम अवसर है भगवान का क्योंकि अब इसके बाद में युद्ध शुरू होने ही वाला है उसके ठीक पहले भगवान अर्जुन को ज्ञान का अंतिम पाठ पढ़ा कि जब तुम इस तरह से ज्ञानी बन जाओगे तो तुम्हें कोई कर्मफल नहीं लगेगा क्योंकि तुम तुम्हारे बड़े लोगों भी समाप्त करोगे तुम अपने इस अहंकार से मुक्त हो कि मैं मार रहा हूँ क्योंकि तुम नहीं मार रहे वो तो स्वयं अपनी मौत मर रहे हैं अपने अपने कर्म फल वो भी भुगत रहे हैं वो आज तुम्हारे सामने खड़े हैं तो ये उनके कर्म फलों का प्रतिबिंब है उनके कर्म फल हैं जो आज तुम्हारे सामने खड़े हैं जो भी काम किए जाते हैं संसार में कितने भी कोई भी काम अच्छे बुरे प्रिय अप्रिय, अप्रिय अपने लिए दूसरों के लिए समस्त कर्म तीन गुणों से प्रभावित होते हैं और उन तीनों गुणों का प्रभाव हर कार्य में होता है और इन तीन में से किसी एक की प्रमुखता होती है बाकी के दो वहाँ पर कमजोर होते हैं लेकिन होते तीनों गुण हैं वहाँ पर एक की प्रभुता होती है क्योंकि इनको बोलते हैं ये प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं जितने गुण होते हैं प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं इन गुणों में प्रतिस्पर्धा होती है कि एक गुण अगर आगे होता है तो बाकी के दो गुण पीछे चले जाते हैं लेकिन तीनों गुणों से किए गए कोई भी कार्य मनुष्य को या किसी जीव को सुखी नहीं करते सुख नहीं देते और उसको हमेशा कर्मफल देते और कर्मफल से अगर मुक्ति किसी को चाहिए उसे चाहिए कि परमेश्वर से अब मिलना है इस संसार का चक्र अब मुझे पूर्ण करना है इस चक्र में फिर बार बार गिरने की इच्छा नहीं है तो उसके लिए उसे इन तीन गुणों के रहस्य को जान कर क्योंकि रहस्य से जानना ही फंदे से निकलना है अगर आप जानते हो भूल भलेया में से रास्ता किधर जाएगा तो आप उस भूल भलेया से बाहर आ सकते अगर आप जानते हो रास्ते में कार खराब होगी जानते हो उसको कैसे सुधारना तो आप उस भूल भूलैया से बाहर आ जाओ अगर आप नहीं जानते तो वहाँ आप फंस जाओ आपका ड्राइवर कहीं चला गया आपको गाड़ी चलाते नहीं आती आप फंस जाओगे लेकिन ज्ञान है तो बच जाओगे आप खुद चला लोगे ज्ञान किसी भी वस्तु का आपको उस वस्तु के आधिपत्य से मुक्त कर किसी भी वस्तु का ज्ञान उस वस्तु के आधिपत्य से आपको मुक्त क्योंकि कोई भी वस्तु आपको बांधती कोई भी कार्य आपको बांधता है चाहे वो सांसारिक काम हो चाहे वो दिव्य काम हो लेकिन अगर आप उसके रहस्य को जानते हो तो आप उससे मुक्त हो भगवान यही कह रहे हैं हर कर्म का रहस्य बता रहे हैं कि सत्गुण तमोगुण और रजोगुण इन तीनों कर्मों में हैं उन्होंने हमने जैसे पिछले कुछ सप्ताहों में पढ़ा कि जो कर्म किए जाते हैं उसमें सात्विक करता होता है काम से करता राजसिक करता भी होता है राजसिक करता वो होता है जो धर्म से बंधने के लिए भी सिर्फ अपनी कामनाओं को उसमें जोड़ता है अपनी कामनाओं के कारण ही वो धर्म से जुड़ता है धर्म से जुड़ने के लिए उसकी जो सबसे पहली प्रबल प्रेरणा है वो कामनाएँ शतुगुणी के लिए प्रबलतम प्रेरणा है परमेश्वर का प्रेरणा और जो तमोगुणी हैं वो किसी कार्य से जुड़ता है तो उसके पीछे विध्वंसात्मक प्रवृत्ति यह हताशा होती है जिस हताशा के कारण लोग अपराध करते हैं संसार के जितने अपराध होते हैं वे हताशा के परिणाम हैं डेस्परेशन में हताशा में लोग वो काम करते हैं जो संसार में निंदनीय है न किए जाने योग्य है इसकी जागरूकता तामसी व्यक्ति में नहीं होती उसका सुख भी तामसी सुख होता है ऐसा कार्य करके उसे आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद भी तामसी है जो ऐसे कार्य से प्राप्त होता है। इस तरह इनके विश्लेषण हमने पिछले कुछ सप्ताहों में सबका पढ़ा कि कर्ता कर्म बुद्धि धृती सुख इन सब का विश्लेषण पढ़ा कि सभी सात्विक भी होते हैं तामसिक भी होते हैं राजसिक भी होते हैं अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि गुड़ किसी को नहीं छोड़ता मजबूरन उसे उस कार्य में धकेल देता है जो उसकी प्रवृत्ति और इन प्रवृत्तियों के आधार पर भगवान ने समाज को चार हिस्सों में बांटे अब जो अपन बात करने जा रहे हैं इस पर कई वाद विवाद हुए हैं आप सब भी जानते हैं लेकिन ये वाद विवाद सिर्फ मात्र अज्ञान के कारण है। भगवान की बात ना समझने के कारण है। अपन उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वाद विवाद क्यों है हम यहाँ चतुर्वर्ण की बात करते हैं भगवान ने कहा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भगवान ने ये चार वर्ण बताया कि नैसर्गिक रूप से संसार में ये चार वर्ण उपलब्ध हैं जो स्वभाव के अनुकूल व्यक्तियों में उन्होंने भिन्नता देखी या स्वयं बनाई और इस संसार को उन चार आधारों पर सामाजिक व्यवस्था को चलने का संकल्प लिया कि अगर ये संसार को चलना है तो इन चार व्यवस्थाओं के आधार पर संसार अच्छी तरह चल सकता है स्मूथली चल सक और वो चार वर्ण भगवान ने बनाए और उन चार वर्णों में स्वभावगत गुणों के आधार पर विभाजन किया ब्राह्मण उनको कहा जो शांत चित्त हैं जिनमें सत्य गुण की अधिकता है जो ब्रह्म को जानते हैं जो सत्य के वक्ता हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है जो चिंतक हैं मनीषी हैं जो समाज का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं ऐसे लोगों को उन्होंने ब्राह्मण की श्रेणी में रखा फिर उन्होंने क्षत्रिय की श्रेणी में उनको रखा कि जो वीर हैं जो अन्य की रक्षा कर सकते हैं जिनमें युद्ध कौशल है जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता है और जो दक्ष हैं दक्षता आवश्यक है क्योंकि अगर दूसरों की रक्षा करनी है तो साथ ही स्वयं की रक्षा भी करनी है तो उसे दक्ष वीर युद्ध कौशल से संपन्न ये सब कुछ होना जरूरी है तो उसको उन्होंने क्षत्रियों की श्रेणी में रखा तीसरा समाज में वैश्य की श्रेणी बनाई जिसमें उन्होंने कृषि पशुपालन व्यवसाय व्यापार करने वाले लोगों को रखा और चतुर्थ श्रेणी बनाई शूद्र की जिसमें उन्होंने सेवा सहायता ऐसे करने वाले लोगों को रखा जिसमें सेवा करे जो और अन्य की बाकी के तीन वर्णों की भी सहायता करें इस तरह से उन्होंने इन चार वर्णों को रचा अब यहाँ पर समाज में इन बातों को धीरे धीरे कई सदियों से आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते इनमें कई कुरूतियाँ घुस गईं, कई गलत धारणाएँ घुस गईं, कई मान्यताएँ ऐसी बन गई जिनके बारे में अब ऐसा लगता है कि हम अगर सोचें तो हमें अपने आप पर शर्म आना चाहिए कि ऐसी मान्यताओं को कैसे जगह मिल क्योंकि भगवान ने जो विभाजन किया था जन्म के आधार पर नहीं किया था पहली बात उन्होंने गुणों के आधार पर विभाजन किया था दूसरी बात जो इससे भी बड़ी है वो भगवान ने कहा था कि ये चारों परमात्मा को पाने के लिए योग्य हैं चारों परमात्मा के बोध को पाने के लिए योग्य अगर वो अपने अपने कर्तव्य को कर्म को जो अपने स्वभाव के अनुकूल है उस कर्म को प्रतिबद्धता से कमिटमेंट से वो काम करें तो वो उनमें से हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ण का हो वो परमेश्वर को पाने का अधिकारी है ऐसा कहीं भी नहीं है कि क्षुद्र को क्षुद्र नाम को कभी कभी हम आज के परिपेक्ष में समझें तो ऐसा लगता है कि गालिए लेकिन क्षुद्र का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं क्षुद्र वो है जो अन्य की सहायता करते हैं उनके बगैर काम चला के देख लो नहीं चलेगा संसार का ब्राह्मण के बगैर काम नहीं चलेगा क्षत्रिय के बिगर नहीं चलेगा वैश्य के बिगर भी, भी नहीं चलेगा दुनिया के सारे दुकानें बंद हो जाएगी तो कैसे काम चलाओगे सारे व्यवसाय करने वाले खेती करने वाले अगर ना होंगे तो कैसे काम चलाओगे अगर संसार को सन्मार्ग दिखाने वाले ब्राह्मण नहीं होंगे तो कैसे काम चलाओगे अगर वहाँ पर रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा तो कैसे काम चलाओगे अगर तुम वहाँ पर सबकी सेवा करने वाला अगर कोई नहीं होगा तो कैसे काम चलाओगे संसार में ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं प्रतिस्पर्धी नहीं हैं वरण एक दूसरे के पूरक हैं इस बात को भूल के हम प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती या खामी जो सदियों में धीरे धीरे धीरे समाज में व्याप्त तो हो गई थी और इसी के कारण ये भगवान की वाणी को लोगों ने दूषित कर दिया और ऐसा बताने लग गया कि ये बात भगवान तो की गलत श्रीमद् भागवत गीता पर आक्षेप भी लगाए जाते हैं तो इसी बात को लेकर आक्षेप लगाया और दूसरी वो बात क्योंकि आक्षेप लगाए जाते हैं कि जो सन्यास ले रहा था उसको युद्ध में क्यों दखाला वो तो सन्यास ले रहा था लेकिन वो सन्यास नहीं था पलायन कभी सन्यास नहीं होता किसी परिस्थिति से भागना सन्यास नहीं होता सन्यास तो होता है फल की चिंता न करना कामनाओं के अधीन काम नहीं करना वो सन्यास है हमारी कामनाओं के आधीन उसको लगता है कि नहीं मैं अपनी ज़मीन बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा हूँ पड़ोसी राज्य को हरा के उसकी ज़मीन हड़प लूँ उसका धन हड़प लूँ तो वो युद्ध पाप का जनक था लेकिन ये तो धर्म युद्ध था क्यों धर्म युद्ध था दो कारण से एक तो वो अधिकारी थे उस राज्य के उनको धोखे से उससे अलग रखा जा रहा था और दूसरा जो शासन था वो सुशासन नहीं था कुशासन लोग उसमें त्रस्त थे और इसलिए उसको सुशासन स्थापित करना उसके लिए मजबूरी थी भगवान ने बताया कि तुम अगर भागोगे भी युद्ध से तो जो तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारे नैसर्गिक कर्तव्य हैं तुम्हें बलात् युद्ध में झोंक दें तुमको युद्ध से भागी नहीं सकती तुमको प्रकृतिक रूप से युद्ध करना ही पड़ेगा तुम युद्ध में शामिल कर ही दिए जाओगे लेकिन इस युद्ध में शामिल होने के पहले अगर आप तात्विक रूप से कर्म फल का रहस्य समझते हो तो तुम कभी भी कर्मफल के भागी नहीं हो युद्ध जैसी विभीषण स्थिति में कर्मस्फल से बचे रहना इससे बड़ी क्या कलाकारी हो सकती है? भगवान ने वो सबसे बड़ा कलाकार बनाया अर्जुन को कि ऐसे और अर्जुन के बहाने हम सबके प्रति उनका परमेश्वर का प्रेम है तो संसार को राह दिखा रहे कि हमको किस तरीके से हमारे कर्म करना है ताकि वो भगवान को प्रिय हों और हमारे कर्मों को दूषित न करें तो ये चार वर्णों को हम और ठीक से समझने का प्रयास करते हैं हमारे आश्रम में एक हमेशा एक उदाहरण होता है कार का यहाँ पर भी कार का उदाहरण लेता हैं अब इस कार के अंदर जो इंजन है वो क्षत्रिय है इसमें जो ब्रेक है स्टेयरिंग है वो ब्राह्मण है जो सीट है जो बॉडी है जो इंटीरियर है वो वैश्य है जो टायर है नीचे लगा, वो क्षुद्र हैं अब आप बताओ कि चारों के तालमेल के बगैर क्या आपकी कार चलेगी वो क्षुद्र को हटा दो तो आपकी कार एक इंच भी नहीं चल सकती स्टीयरिंग ब्रेक एक्सलेटर हटा दो तो दिशा कौन देगा गाड़ी नहीं चलेगी इंजन चल भी गया तो दुर्घटना होने आता है थोड़ी देर बाद बैठने की जगह नहीं होगी दरवाज़ा नहीं होगा सीट नहीं होगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते उस कार का कोई उपयोग नहीं इसलिए चारों वर्ण अपनी जगह भगवान कहते हैं कि अपनी जगह अपने कर्तव्य का जो नैसर्गिक जो नेचुरल ड्यूटी आपकी है नैसर्गिक कर्तव्य जो परमेश्वर ने आपको दिया है जो सौंपा है परिस्थितियों से आपको जवान होते होते समझ में आ जाता है कि मेरे क्या क्या कर्तव्य है उन कर्तव्यों को आप नैसर्गिक रूप से करते हुए वही आपके पेट पालने का साधन भी बन जाता है वही आपका मुक्ति का साधन भी बन जाता है दोनों काम भगवान कहते हैं दोनों काम हो सकते हैं अगर आपको नैसर्गिक रूप से कृषि करते हो व्यवसाय करते हो तो कृषि करो व्यवसाय करो ब्राह्मणों से ज्ञान भी लो क्षुद्र लोगों से सहायता लो वैश्य लोगों का साथ दो कुल मिला के आप क्षत्रियों से रक्षित हो कुल मिला के आप इस समाज में एक व्यवस्थित समाज में व्यवस्थित व्यवस्था के अंदर सुरक्षित रूप से रह सकते आनंद से समाज का संचालन कर सकते हो तो ये बात हमको अगर नहीं समझ में आती तो फिर हमको इन चारों वर्णों में ऊँच नीच की दूरी दिखाई देती इसमें कहीं ऊँच नीच नहीं है ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं शुद्र नीच हैं ये बात कहने में शर्म महसूस होती है अगर अगर कोई ऐसा बात कहता है तो फिर कहता तो है तुम्हारी कार को आप बिना टायर के चलाओ घर में झाड़ू मत रखो क्योंकि वो तो क्षुद्र है लेकिन आप किसी भी इनमें से किसी भी वर्ण के बगैर आपका काम नहीं चला सकते क्योंकि चारों वर्ण एक चार कार के पहियों की तरह हैं चार पिलर की तरह हैं जिन पर हमारी सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई इसको हमने पहले बात तो जन्म से जोड़ दिया कर्म के बजाय भगवान ने तो कर्म का विभाजन किया था स्वभाव का विभाजन किया था हमने उसको जन्म से जोड़ दिया क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया दोपहर के बाद कलियों काया उस समय में लोगों के स्वभाव को समझ पाना बड़ा कठिन हो गया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया लोगों के चेहरों पर नकाब चढ़ते गए चेहरों पर मास्क चढ़ते गए अंदर से कुछ और बाहर से हम कुछ और इंसान को पहचानना कठिन होता गया तो वो ब्राह्मण के वेश में अंदर से क्षत्रिय है या क्षत्रिय के वेश में शुद्र है या शुद्र के वेश में ब्राह्मण है हमको कुछ पता नहीं लगता क्योंकि हम स्वभाव को कैसे पहचानें इसलिए हमने उसको जन्म से जोड़ दिया जन्म से जोड़ने के पीछे मुख्य कारण ही यह रहा कि हम उसे विभाजित करने की जिम्मेदारी नहीं ले पाए समाज कैसे करें कर्म के द्वारा कैसे विभाजित करें फिर इस विभाजन को करने की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर जो कर्म की जिम्मेदारी लेगा उसकी सदाशयता पर कितना विश्वास किया जाए इस तरह से यह जिम्मेदारी जन्म पर दे दी गई और जन्म पर दी गई जिम्मेदारी मनुष्य को ऊंच नीच के दुष्चक्र में डाल दिया हम समझने लगे कि ये ऊँचे हैं ये नीचे जाती है यही हमारा दृष्टिकोण गलत है अब समाज को हम बदलें ना बदलें कोई एक व्यक्ति बदल नहीं सकता सारे विचारों को नहीं बदल सकता है। हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं आध्यात्म भी यही बोलता है विज्ञान भी यही कहता है विज्ञान का क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है हम सड़क पर खड़े होकर कहते हैं सरकार ने ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही आजकल हम सड़क पर पान की दुकान पे बातें करते ये बहुत गलत किया ऐसा नहीं करना था मंत्री जी को ऐसा करना था तो भाई अपन को मंत्री जी बनने से किन्ने रोका तुम क्यों नहीं नेतागिरी करते हो तुम क्यों नहीं बनते समाज क्योंकि समाज क्या है शासन क्या है किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है तुम खुद उसके अभिन्न हिस्से हो जिसको हम कहते हैं इनोविटेबली एसोशिएटेड कभी भी हम उसको अपने आप को समाज से अलग करके नहीं देख सकते और हमारी गलती है हम अपने आप को समाज से अलग करके आराम से कुर्सी पर बैठ जाएंगे और फिर खाली आलोचनाएं करने बैठ जाएंगे इसकी आलोचना करी उसकी आलोचना करी किसी पार्टी की आलोचना करी किसी नेता की आलोचना करी किसी अफसर की आलोचना करी तो इन आलोचना करके हमेशा समझते हैं कि हम अलग हैं और ये सब अलग हम सब उसी सिस्टम के उसी तंत्र के हिस्से हैं और हम अपने आप को उन जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं कर सकते हम कहते तो समाज के अंदर अराजकता है समाज में रिश्वत है भ्रष्टाचार है तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं कोई भी अपने आप को ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं मान सकते और जब हम जिम्मेदार लेते हैं कि कम से कम मैं अपने तयी जिम्मेदारी लेता हूं, तो तभी हम इस समाज में कुछ सुधार कर सकते तो इसी दृष्टिकोण से जिसको हम कहते हैं कि क्वांटम भौतिकी का दृष्टिकोण कि एवरी पार्टिकल इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल हर कण किसी भी संसार के किसी भी कार्य के लिए या किसी भी परिणति के लिए हर कर्ण बराबरी से जिम्मेदार कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी जिम्मेदारी मेरे क्योंकि हम सब मूल रूप से शिव से जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं उसकी अभिव्यक्ति और कैसी अभिव्यक्ति जो उससे अभिन्न है उससे जुड़े रहने से ही हमारा अस्तित्व तो है जिस क्षण हम उससे जुड़े न होंगे तो हमारा न तो भौतिक अस्तित्व तो होगा ना हमारा कोई जीवन होगा हमारा प्राण हमारा शरीर वही परमेश्वर शिव का अंश है यानी हम अपने आप को उससे अलग कर ही नहीं सकते जब हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते संसार के किसी भी वस्तु को किसी भी स्थिति को किसी भी समय को किसी भी स्थान को ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता यानी अंतरिक्ष और समय दिक्काल के रूप में भगवान ने एक साथ बनाया आइंस्टीन उसको बोलते थे स्पेस टाइम जो अविभक्त इकाई है जो एक दूसरे से विभाजित नहीं की जा सकती समय को अंतरिक्ष से अलग नहीं किया जा सकता अंतरिक्ष होगा तो समय नहीं तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं तो समय अंतरिक्ष पदार्थ हमारी चेतना हमारे शरीर और सन, जड़ संसार इन सबका स्रोत सबका ओरिजिन एक ही है और वो है शिव जब सबका स्रोत एक है तो कोई बड़ा छोटा कैसे हो सकता कोई आगे पीछे कैसे हो सकता कोई बुरा कोई अच्छा कैसे हो सकता है हम कहते नहीं यहाँ तो संसार में बुरे लोग हैं तो वो बुरे लोग इसलिए हैं आपके लिए बुरे हैं वो क्योंकि आपके कर्म बुरे थे इसलिए आपको बुरे लोगों से सामना हो रहा है आपके लिए उसको शिव को बुरा बनना पड़ा क्योंकि आपने बुरे काम करे तो आपको सजा देने के लिए या उन कर्मों का प्रतिफल देने के लिए भगवान को बुरा बनना पड़ा इसलिए आपके घर को बुरा आता है तो बुरा नहीं है वो तो शिव है हमने कर्म किए बुरे तो उसको सजा देने के लिए तो उसको बुराई ही बन के आना पड़ेगा अगर हम बनाए बुलाएंगे ऑर्डर देंगे जहर तो कोई अमृत तो आएगा नहीं और जो लाने वाले की क्या गलती अगर हमने ऑर्डर दिया किसी दुकान पर कि भैया ये भिजवा देना ये पैसे भिजवा रहे हैं तो तो वही भिजवाएगा जो तुमने ऑर्डर दिया हमने दुख ऑर्डर दिया तो दुख आ जाएगा सुख ऑर्डर दिया तो सुख आ जाएगा मुक्ति ऑर्डर दी तो मुक्ति आ जाएगी उसमें परमेश्वर तो निर्लिप्त है किसी से लिप्तता है ही नहीं उसकी लिप्तता तो हमारी है और हम जितने कर्म करते हैं उसमें हमारे अधिकतर कर्म वो होते हैं जिनसे हम भौतिक सुख की वृद्धि चाहते और हम चाहते हैं हम कम्फर्ट जोन में रहें आराम में रहें पैसा खूब हो क्योंकि हम असुरक्षित महसूस करते हैं भविष्य के प्रति हमारे असुरक्षित की भावना अति प्रबल है बच्चों के बारे में हम डरते हैं कुछ ऐसा नहीं हो कि अलग चला जाए दूर चला जाए क्योंकि फिर हमारे असुरक्षा की भावना की रद्दावस्था में क्या होगा हम उनको स्वतंत्रता से जीवन क्यों नहीं जीने देते क्योंकि हम स्वयं असुरक्षित महसूस करते हम उनको प्यार क्यों नहीं कर पाते बच्चों को क्योंकि हम उनको इन्वेस्टमेंट समझते हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं हो कि बेड इन्वेस्टमेंट हो जाए को रिटर्न ही नहीं आए जो लगाया वो वापस ही नहीं आए मूल ही खत्म नहीं हो जाए यही कारण है कि हम संसार में हमारा जीने का देखने का सोचने का लोगों से व्यवहार करने का और लोगों के प्रति अपना नजरिया द्वैतपूर्ण होता और यही नज़रिया कर्मफल का जनक अगर हम परमेश्वर की दुनिया में अपनी नज़र को अपनी दृष्टि को सबके प्रति प्रेम पूर्ण और बिना किसी अपेक्षा के रखें ना करें किसी से भी कोई अपेक्षा क्योंकि आपको वो मिलेगा जिसकी हमने बोनी करी है अगर आपने गेहूँ बोए और अपेक्षा करो कि बादाम का झाड़ लगेगा तो क्यों लगेगा आपकी आप अपेक्षा करना मूर्खता है गेहूँ के पेड़ लगाए हैं हमने तो गेहूँ तो उगेगा अपेक्षा कुछ भी करो और वो भी उतना ही उगेगा जितनी आपकी कर्म में जगह है उससे ज़्यादा नहीं उगेगा फिर हम अगर उसमें अपेक्षा करें कि कुछ और लगे तो क्यों लगेगा और तो कैसे लगेगा यही हम करते हैं और जब हम कहें कि नहीं नहीं हमको तो बदामी चाहिए तो लेके आ जाओ उधार फिर उसके बाद में हम पर उधारी चढ़ जाती है फिर हम उसको उधारी देना पड़ती है ये ऋणानुबंध बन जाता है अगले जन्मों के लिए कर्मफल बन जाता है हमारे किस्मत में जो न है उस खीच, छीनना खींचना वो फिर हमारे लिए अगले जन्मों में वापस देने का कारण बन जाता है किसी को दुख देकर हमने वो चीज़ छीनी है तो फिर अगले जन्म में वो दुख देने के लिए भगवान स्वयं और रूप लेते हैं जिससे आपको दुख मिलता है फिर हम कहते हो तो बुरा संसार में बुरा कोई नहीं है। सब शिव हैं और जो बुराई है वो हमारी की है हमारा करा धारा जो हमको बुराई के रूप में दिखता है सब शिव हैं जो बुरे हैं निरपेक्ष रूप से बुरे नहीं हैं क्योंकि एक व्यक्ति जो चोर है हमारे लिए बुरा है जिसके घर चोरी कर रहा है लेकिन वो उसकी पत्नी के लिए तो बहुत अच्छा है उसके बच्चे को तो बहुत प्यार करता है उसके बच्चे के लिए तो देवता है फिर हम कैसे कहते हैं वो बुरा है बुरा तो हमारे लिए है क्योंकि हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं ये दृष्टि होना जरूरी है ऐसा नहीं कि आपके घर चोर आए तो उसकी पूजा करो लेकिन आपके हृदय में ये दृष्टि होना जरूरी है जब तक ये सम्यक दृष्टि नहीं होगी तब तक हम कर्मफल से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि अर्जुन को उसके माता पिता से या उसके बड़ी लोगों से प्रेम करने से रोक रहा है लेकिन अपने कर्तव्य में वो बाधा वो मोह बाधा नहीं जो रिश्तेदारी है जो गुरुजन हैं रिश्तेदार हैं बड़े पिताजी हैं सामने खड़े हैं वो सब किसी भी तरह से उसके कर्तव्य में बाधक नहीं है ये भगवान ने उस ज्ञान के द्वारा उसको स्पष्ट कर दिया तो ये चार वर्ण समाज के आधार हैं ये स्वभाव हैं जो एक विनम्र सेवक स्वभाव का है वो क्षुद्र है जो विनम्रता से शिक्षा देना चाहता है विनम्रता से लोगों को मार्ग दिखाना चाहता है वो ब्राह्मण है जो विनम्रता से रक्षा करना चाहता है वो क्षत्रिय है जो विनम्रता से सबसे व्यवहार करना चाहता है खेती करना चाहता है दुकान चलाना चाहता है वो वैश्य है यहाँ पर चारों वर्णों के साथ में विनम्रता जुड़ी क्योंकि ये चारों वर्ण अपना कर्तव्य करते करते अगर कर अपने अहंकार या दुराचारी भरे व्यवहार से ग्रस्त हो जाते तो वो फिर अपने उस वर्ण की योग्यता भी खो देते और ऐसे लोग भटके हुए होते हैं जो किसी वर्ण से किसी वर्ण में अपने आप को स्थिर नहीं पाते इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने वर्ण यानी अपने जो स्वाभाविक कर्तव्य हैं वो चाहे प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे उन्हें करने वाला मुझे आसानी से पा लेता लेकिन तुम तो अगर दूसरे केस में देखोगे कि दूसरे वर्ण वाले क्या कर रहे हैं हम तो वैसा करेंगे क्यों उसमें अहंकार ज़्यादा है उसमें धन ज़्यादा है उसमें इज्जत ज़्यादा है तो उस परिस्थिति में हम अपने जीवन को नष्ट कर दें। इसलिए भगवान ने उन वर्णों की व्यवस्था के बारे में बताया और वो वर्ण की व्यवस्थाएं किसी को ऊपर नीचे दिखाने के लिए नहीं है अगर हम कहें कि नहीं नहीं हम टायर को ऊपर उठाते हैं तो चारों को निकाल के अंदर कार में रख दो अब क्या काम की है की कार उस कार से आप कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते ना बैठने की जगह बची ना वो चलेगी गाड़ी ऐसे ही किसी को भी सहायता करना बुरा नहीं है किसी को प्रेम करना बुरा नहीं है किसी को भी आर्थिक रूप से उन्नत करना बुरा नहीं है लेकिन अपने आप को नीचा अपने आप को ऊपर या किसी को नीचा देखना ऊंचा देखना ये बुरा क्योंकि चारों बराबर से इम्पोर्टेंट अगर हम टायर को उस दृष्टि से देखेंगे तो नीचे है तो फिर नीचे बिगर काम चला संसार में उसको हटा दो गाड़ी से यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह की न तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है किसी लेकिन इन सब ग्रंथियों से हम मुक्त होकर यदि संसार को देख सकते तो वही वो अभिन्नता की दृष्टि है जिस दृष्टि को पाने से हम कर्म फलों से मुक्त होकर हमारे समस्त कार्य कर सकते तो ये कर्म में कला यही है इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे है पुत्र अब मुझसे तुम सीखो कि यह जो ज्ञान तुमको मिला है इसका विज्ञान सीखो विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यानी व्यावहारिक रूप से उसको कैसे लागू करोगे कुछ चीज़ें मिल गई हमको लेकिन अब उसको हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा उसको जीवन में लागू करना पड़ेगा अगर उसमें जीवन में लागू नहीं करोगे तो ये ज्ञान नपुंसक है कुछ भी नहीं करेगा अगर आपके पास तलवार है लेकिन चलाते नहीं आती बंदूक है लेकिन आपके हाथ में उनको उठाने की ताकत नहीं है उठा भी लेते हो तो आपको निशाना साधते नहीं आता तो फिर उस बंदूक की क्या उपयोगिता ऐसे ही ज्ञान भी पंगु है अगर उस ज्ञान के साथ आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए प्रस्तुत नहीं है ये योग्यता नहीं तो भगवान उसके साथ में विज्ञान भी देते हैं उसके व्यावहारिक विधि बताते हैं कि उसमें सबसे पहले छोटी छुट छोटी टिप्स हैं जिनके द्वारा हम इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं कैसे टिप्स हैं कि आत्मनियंत्रण सबसे पहली बात भगवान ने कही आत्मनिर्ण सेल्फ डिसिप्लिन हो कि हम अपने आप को नियंत्रण में रख सकें क्योंकि अपने आप में नियंत्रण में रखना सबसे कठिन काम है सारी दुनिया को लोग नियंत्रण में रख लेते अपने माथहत को नियंत्रण में रख लेंगे अपने परिवार को नियंत्रण में रख लेंगे अपने खूंखार रवैये से अपने समाज में लोगों को नियंत्रण में रख लेंगे लेकिन अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद को जीतना खुद पर विजय पाना तो ये काम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को करता नहीं मानते जब हम कामनाओं के अधीन काम नहीं करते जब हमको फल के प्रति आसक्ति नहीं देती तो उस प्रति वह आत्मनिर्ंतर कर सकते और उसी परिस्थिति में हम, हम शब्दादि विषयों से दूर रह सकते हैं क्योंकि विषय विषय ही आसक्ति उत्पन्न करते हैं शब्द स्पर्श गंध यही हमको आसक्ति उत्पन्न करते हैं हमको उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में कामनाएँ प्रबलत हिलोरें मारती हैं हृदय में और उनके अधीन जब काम करेंगे तो फिर हम परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल नहीं जी सकते फिर कर्मफल के अधीन हो जाएंगे भगवान हमको यहाँ रास्ता बता रहे हैं प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं कि किस तरीके इनसे बचो राग द्वेष को अस्वीकार कर दो हृदय में अगर किसी के प्रति राग आता है या किसी के प्रति द्वेष आता है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अगर एक के प्रति राग आएगा तो किसी और के प्रति द्वेष आएगा अगर एक के हाथ में धन आएगा तो दूसरे के पास ऋण आएगा तो इन दोनों को हम राग द्वेश को अस्वीकार कर देते हैं फिर भगवान कहते एकांत प्रियता अगर हमारे को एकांत में रहना आनंदित करता है तो ये एक सद्गुण है क्योंकि एकांत में हम अपने अपने पास खुद के पास होते हैं आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है एकांत में हम संसार से कुछ देर के लिए मुक्त हो जाते और हम ईश्वर चिंतन करने के लिए उपयुक्त समय पाते हैं कम भोजन करें अत्यधिक भोजन के जो हम आदि हो जाते हैं और भोजन के बारे में अभी हमने सत्यवे अध्याय में पढ़ा था कि भोजन कैसा होता है सात्विक भोजन तामसी भोजन और राजसी भोजन राजसी भोजन बीमार कर देता है और सात्विक भोजन हमें स्वास्थ्य भी देता है बल भी देता है बुद्धि भी देता है चिरा भी बनाता है और हमारा मानसिक संतुलन भी बनाए रखता है और तमसी भोजन होता है जो हमारा बीमार भी करता है अल्पायु बना देता है और साथ ही साथ हमारा मन मस्तिष्क दूषित कर देता है तो कम खाएं, अच्छा खाएं और कम खाएँ जरूरत से अधिक खाने की हम सबको अधिकतर को अधिक आदत हो जाती है कम वार्तालाप करें यहाँ पर हमारे आश्रम में भी और कई जगह आपको एक किताब मिल जाएगी जो व्रत त्यौहार के नाम से एक किताब गीता प्रेस से छपी है उसमें दस महापाप की लिस्ट है कि हम कौन कौन से दस महापाप करते हैं और उनसे बचना चाहिए तो आश्चर्य लगेगा उसमें एक महापाप का नाम क्या है हमारे उस असंबद्ध प्रलाप असंबद्ध प्रलाप जिसको हम कहते हैं गप्पोबाजी बैठे हैं चलो गप्पे लगाते हैं तो जिसका न तो सिर है ना पैर है कोई क्रिकेट पे बात कर रहे हैं तो कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं तो कोई कोरोना पे बात कर रहे हैं क्योंकि उस उसमें क्या योगदान तुम्हारा अगर तुम कोरोना की बात करने के बजाय कोई एक कोरोना के बीमार की सेवा कर रहा हो तो वो ज़्यादा काम किया अगर तुम पॉलिटिक्स की बात करने के बजाय 10 को इकट्ठे करो बोलो कि मेरे को इस बार चुनाव लड़ना मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो वो ज़्यादा काम का है अगर तो आगे बढ़ो ना आप नेतृत्व तो करो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा नेतृत्व ठीक नहीं है तो तुम नेतृत्व तो करो उसको तुमको नेतृत्व करने से कोई नहीं रोक रहा है आलोचना करना बड़ा आसान काम है लेकिन फालतू की बातें करने से परमेश्वर का दिया हुआ सीमित समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ जाता है क्योंकि हमारे पास एक सीमित समय है और सीमित समय की असीम उपयोगिता और जब हम जितना भी समय अनावश्यक रूप से व्यतीत करते हैं तब हम परमेश्वर के प्रति एक अपराध करते हैं क्योंकि मनुष्य जन्म का सीमित समय और किसी जन्म का हो तो वो समय तो काटने के लिए जैसे आपको छिपके लिए बैन को तो कैसे भी तो भी उसको जो भी जिंदगी है उसकी जो महीने दो महीने की उसको काटना है क्योंकि उसमें कोई भी उसकी सार्थकता नहीं क्योंकि वो तो भोग योनी हैं है। हमने जो पाप किया उनको भोगना है और काट के आके वापस आना है लेकिन मनुष्य जन्म तो बहुत अलग है जहाँ पर हमको विवेक दिया है डिस्क्रिमिनेशन दिया है इस बात की संभावना दी है कि हम अपने जन्म को समझ सकते हैं अपने स्रोत को समझ सकते हैं अपने ओरिजिन को समझ सकें वहाँ पर जा सकें उसके लिए प्रयास कर सकें तो ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में आ अगर फिर भी हम अपने स्रोत को नहीं खोजते अपने स्रोत की ओर जाने का प्रयास नहीं करते तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता इसलिए कम बातें करें क्योंकि समय सीमित है हमारे पास काम क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि ये हमें अंधा कर देते दोनों चीज़ें हमको अंधा कर देती जब कामना होती है अक्सर पूरी नहीं होती क्रोध पैदा करती इसके बारे में हम श्रीमद्त भगवद गीता में पहले पढ़ चुके हैं कि कामना क्रोध का कारण है कामनाओं का त्याग क्रोध का त्याग हो जाता है अपने आप आनंद को नष्ट कर देते ये अंधेरे के रूप में होती है जितना काम और क्रोध होता है अंधेरा होता है जो परमेश्वर के प्रकाश को मध्यम कर देते परमेश्वर का प्रकाश मध्यम नहीं होता पर वह तो हो जाता हमारी नज़र से उजल हो जाते अगर पर आप प्रकाश के श्रोध को अगर हम यहाँ आवृत्त कर देंगे तो प्रकाश का क्या बिगड़ रहा है प्रकाश का कुछ नहीं बिगड़ रहा है लेकिन हम जो उस प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं वो हमारा बिगड़ रहा है इसलिए काम क्रोध पर नियंत्रण करें ममता शून्य ममता से मतलब मोह कुछ परिस्थितियाँ कुछ व्यक्ति कुछ स्थान जो है लगते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ सकते कुछ परिस्थितियाँ होती हैं कभी नहीं ऐसा तो छोड़ना नहीं चाहता कोई जवानी को छोड़ना नहीं चाहता चाहता हमेशा जवान रहूँ बुढ़ा हूँ नहीं कभी उससे मोह हो जाता है उसको कुछ लोगों से मोह हो जाता है कि इन लोगों के साथ के भी घर जी नहीं सकता कई बार कहते सुनाऊंग तुम्हारे भी घर जी नहीं सकता ये सिवा मोह के कुछ भी नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में कि किसी के बिगड़ न जिया जा सके और किसी के साथ ही जिया जा सके इस तरह का कोई व्यवस्था भगवान ने बना के दी नहीं है इसलिए ऐसी किसी ममता से अपने आप को मुक्त कर लो भगवान ये चीज़ें अगर हम रोज़ चिंतन करें तो ये भगवान ने इतने अच्छे टिप्स दिए हैं कि इन टिप्स के आधार पर हम उन क्योंकि हम गुणों का रहस्य समझ गए लेकिन अब हम उस रहस्य को समझने के बाद अपने जीवन में उस तीनों गुणों से मुक्त होने के प्रति कैसे अग्रसर हों ये भी तो समझना पड़ेगा तो भगवान ने बताया कि ममता शून्य हो और अंत बताया कि अहंकार का त्याग तो करो कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसके बारे में बड़ी अच्छी बात भगवान ने इसी अध्याय में बताई कि जब अगर यहाँ पर कोई काम किया है यहाँ पर कोई काम किया गया अच्छा बुरा जो भी किया अहंकार शून्यता का मतलब होता है कि मैं करता नहीं हूँ ये तीन गुण हैं जो प्रकृति के तीन गुण मुझसे काम कराते हैं मैं करता हूँ लेकिन इसमें मेरी बुद्धि मेरी सहमति शामिल है उसके बगैर मैं नहीं करता तो भगवान कहते हैं कि अपने को करता मत जानो लेकिन उस कर्म की जिम्मेदारी से मत भागो दोनों बात ये चीज़ बड़ी विशिष्ट है बहुत विशिष्ट है कि अपने को करता मत जानो लेकिन कर्म की जिम्मेदारी से मत भागो अगर कोई काम किया है आपने मैं करता नहीं हूँ लेकिन अगर काम बिगड़ा है तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं इस काम को ठीक से करने के लिए जिम्मेदार था मेरी असावधानी से काम बिगड़ा है इसलिए उस काम की जिम्मेदारी है मेरी उस जिम्मेदारी से मत भागो और व्यवहारिक रूप से आप ठीक भाषा का उपयोग करो कैसे ये किसने किया मैं करता नहीं हूँ प्रकृति ने किया नहीं आप ये बोलो मैंने किया अगर आपने काम किया है या आपने किया है ये किताब किसने लिखी मैंने लिखी तो आपको व्यवहारिक रूप से उस भाषा का उपयोग करना है जो सामान्य भाषा है संसार में कि तो ये किताब मैंने लिखी है ये कचरा मेरे से गिर गया ये गिलास मेरे से टूट गया या अच्छा काम भी है तो ये मैंने किया ये बोले लेकिन हृदय में उसके प्रति करता भावना हो हृदय में जब हम बोलें कि ये मैंने किया है उसी समय ये भी भावना आए साथ ही साथ ये जागरूकता इसे वो अवेयरनेस बोलते हैं जागरूकता कि ये तीनों गुण जो मुझसे करवाते हैं वही मैं कर पाता हूँ उनसे परे फिलहाल मैं मुक्त नहीं हूं कि मैं अपनी मर्जी से सारा काम कर लूं इसलिए तीनों गुणों ने करवाया काम लेकिन इसमें मेरी सहमति शामिल है वो सहमति क्या है हमारी सीमित स्वतंत्र है लिमिटेड फ्रीडम तो इस तरह से वो तो कहते हैं कि जो ब्रह्म है इस रास्ते से अगर जो चल सका है वो तीनों गुणों के पार चला जाता है और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसे असीम शांति का अनुभव होता है इसके अलावा जितनी शांति है वो क्षणिक शांति है वो ब्रह्म की शांति का एक बूंद है वो तो महासागर है शांति का लेकिन हमारे को कभी कुछ बूंदे मिल जाती है कभी कभी लगता है आज बड़ी शांति है वो कुछ क्षणों के लिए कुछ मिनटों के लिए हमको शांति मिलती है वो उसका हिस्सा है लेकिन वो शांति सतत या लास्टिंग नहीं है वो शांति तो हमारी एक सीमित कुछ क्षण के लिए प्राप्ति होती है लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को असीम शांति मिलती है असीम का मतलब होता है जिसमें कभी भी अशांति का प्रवेश नहीं हो सके शांति उसी को बोलते हैं जिसमें अशांति का प्रवेश नहीं तो आज हमारी बात यहीं पर समाप्त करते हैं इस चर्चा को अगले हफ्ते हम जारी रखेंगे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 सद्गुदेव जय सखी सरकार की जय की जय कर्णवताय ओं भद्र कर्णभृणुिया देवाद्रम पश्ये माक्षत्रह स्त्रेरंगष्वाम सस्थलुभिषे मही दाई सहनौन सह वीर कर्वामहे तेजस्वना पतितमस्तु माँ विदिषाहीम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नाक्षुह अनेतिनो बृहस्पति दधा ओं पूर्णमद पूर्णमितद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति 等等